परमात्मा ने अपनी अनादि शक्ति रूपा माया से जगत सर्जन का ईक्षण किया ये जो जगत सर्जन विषयक ईक्षण बताने वाला श्रुति वचन है वह जगत कारण में चेतनत्व को बताने के लिए है उस चेतन ने ईक्षण करके क्या किया तो ईमान लोकान असृजत इन लोकों को बनाया कहे वो कौन लोक है तो अंभ मरीची मर और आप इन शब्दों से बताए गए जो लोक हैं इन शब्दों का अर्थभूत उन्हें ईमान लोकान शब्द से लेना है अंबादी शब्दवाचारूत लोकों का सर्जन ईक्षण करके कर्ता ने किया लोक कौन है अंभ मरीची मर आप ये चारों शब्द लोक में अप्रसिद्ध है इनका भूयान प्रयोग लोक में नहीं हुआ न तो लोक में न तो वेद में लोक रूप अर्थ में ये प्रयुक्त नहीं है अनेक स्थलों पर इसलिए इनको कहा जाएगा कि लोगों के लिए अप्रसिद्ध यह शब्द है लोगों में अरूढ़ है रूढ़ नहीं है अरूढ़ है इसलिए श्रुति स्वयं ही मर आदि अंभ मरीची आदि लोगों का अर्थ उत्तर वाक्य में बता चुकी है अदो अंभ परेण दिव दौह प्रतिष्ठा ये जो मूल मंत्र का वाक्य है ये अंभ शब्द का अर्थ भूत लोक को बताने के लिए है तो अद अंभ का अर्थ है वह अंभ लोक है कहा कौन तो उसके दो विशेषण यहाँ पर बताए गए दिवेन ए, क्या नाम परेण दिवम एक विशेषण है और दूसरा देहो प्रतिष्ठा यश ऐसा ऊपर से जोड़ देना और यह शब्द का भी प्रयोग करना आदर्श शब्द शब्द का समानार्थक है ना तो यह तदोर नित्य संबंध के अनुसार तत्शब्द या तत्समान्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में हो और शब्द का ना हो तो भी इनका नित्य संबंध होने से प्रयोग किया जाता है तो ये होगा कि परेण दीव यह अद यानी स अंभ अंब शब्द वाच्यर्थ तो लोक से पर पर शब्द यहां पर ऊपर अर्थ में तो तो लोक से ऊपर जो लोक है मह जन तप सत्य कहा गया परेण दिवम यह लोक सो so, इस शब्द से अध शब्द तो अंब शब्द अंब शब्द नपुंसक होने के कारण ओ आदश शब्द में नपुंसक हुआ नहीं तो असो शब्द प्रयोग होता लोक तो पुल्लिंग है ना तो जब लोक के साथ अन्यमित होगा तो असो असौलोक कहो या सलोक कहो ये हो जाएगा तो दिव लोक से ऊपर जो लोग हैं वह अंब शब्द का वाच्यार्थ यानी उसके लिए यहां पर अंब शब्द का प्रयोग है महर आदि लोगों के लिए और देहो प्रतिष्ठा यश ऐसे ऊपर से लगाना यश शब्द पर न दिवम यह विशेषण जोड़ते समय तो यह ऐसे लगाना तो जो दिव लोक से ऊपर है और दिव लोक जिसकी प्रतिष्ठा है वह लोक अंब शब्द का अर्थ है अपने प्रतिष्ठा सहित तो प्रतिष्ठा यानी लोक हुआ यानी स्वर्ग हुआ तो दिव लोक महालोक जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक ये पांच के लिए अंब शब्द का प्रयोग है अंब शब्द इन पांचों को बताता है और मरीची एक शब्द आया दूसरा अंब के बाद में उस मरीची का अर्थ कर दिया अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष लोक के साथ मरीचिका संबंध होने से कहा गया मरीचिका अर्थ अंतरिक्ष लोक मरीचिका अर्थ है सूर्य किरणें और वे अंतरिक्ष में फैली हुई है यानी अंतरिक्ष में व्याप्त है इसलिए माना गया अंतरिक्ष को मरीची शब्द से और मरीची ये बहुवचन भी स्थान भेद को लेकर के है, न कि यहां अंतरिक्ष लोक अनेक नहीं है जैसे अंबा शब्द के अर्थभूत पांच लोक हैं। ऐसे मरीची शब्द का तो अर्थभूत एक ही लोक है अंतरिक्ष लोक जिसे भूर भूव स्व इन तीन व्यातियों में दूसरी व्याति शब्द से कहा जाता है भूव शब्द से कहा जाता है और मरम एक लोक आया तो मर शब्द से अनेमिरिंग प्राण त्यागे धातु से मियंत अस्मिन इति मरम ऐसी उत्पत्ति मर शब्द की करते हैं तो मर शब्द का अर्थ निकलता है आ, ये पृथ्वी लोक पृथ्वी लोक में बहुत जल्दी जल्दी जन्म मरण होता है इसलिए इसे मर शब्द से कहा गया पृथ्वी को तो भाष्य में भाष्कर मूल मंत्र में आया पृथ्वी मरम और भाष्य में भाष्कर भगवान ने भी कहा मियंते यही से अब अर्थ चलना है ना हम लोगों को इससे पहले तक तो अर्थ हो गया है भाष्य का ये मरिची भीर व रश्मि भी संबंधात यहां तक का भाष्य वाक्य हो गया इसकी टीका भी हो गई अब पृथ्वी इसका अर्थ कर रहे हैं ये ये भाष्य देखिए कि पृथ्वी मरो पृथ्वी को मर क्यों कहा जा रहा है तो कहते मृंते अस्मिन भूतानि इति मरह यानी मृ प्राण त्यागे धातु से अधिकरण अर्थ में वो प्रत्यय करके ये बन गया मर शब्द तो जिसमें प्राणियों की शीघ्र शीघ्र मृत्यु होती है अविलंब से मृत्यु होती है वह लोक वो है पृथ्वी लोक अब आप हो इसका अर्थ किया जा रहा है एक अंतिम लोक आपलोक है ना उसके लिए आप शब्द का प्रयोग है तो या अधस्तात् उच्चन्ते उचंते जो पृथ्वी लोक से नीचे वाले लोक हैं उन्हें आप इस शब्द से कहा जाता है क्यों कहा जाता है आप शब्द से तो कहते हैं आपनोतेर तो आपनोतेर का मतलब अपनी व्याप्तो धातु का जो अर्थ है व्याप्ति रूप संबंध और उस व्याप्ति रूप संबंध से युक्त होने से पृथ्वी से नीचे वाले लोक कहे जाते हैं आ, आप शब्द से आपली व्याप्तो धातु से आप शब्द बनाएंगे तो उसका अर्थ निकलेगा जिन जिस लोक में जिन लोकों में व्याप्ती रूप संबंध है वे लोक उन्हें कहा गया आप शब्द से अब भाष्य में जो ननु इत्यादि यद्यपि इत्यादि वाक्य हैं, इस यद्यपि इत्यादि का पहले अर्थ देख लीजिए फिर टीका में आते हैं टीका तो सीधे हैं आप उच्चन्ते इस पर हाँ, आप उच्च, आप उच्चनते तो यहां है ना उस वाक्य से पहले तो इसको देखिए आप के बाद वाली टीका को अधो लोक वासी भीर जीव ही आप्यम आपनोतेर धातो हो अर्थ योगात ते लोका आप इति अन, इति अन्वय तो ये अधोलोकवासी भी तो पृथ्वी की अपेक्षा नीचे वाले लोक में निवास करने वाले जो जीव उनके द्वारा आप्यमान यानी प्राप्यमान है ये नीचे वाले लोक पृथ्वी की अपेक्षा नीचे वाले लोक निवासी जीवों के द्वारा प्राप्य होने से आप्य होने से इन लोकों को कहा जा रहा है आप शब्द से तो आप्य मानवात तेर धातु हो अर्थ योगात् तो आपनोतेर धातु का मतलब आप धातु का जो अर्थ है आपनोते धातु हो अर्थ तो आपली व्याप्तो धातु का अर्थ क्या है व्याप्ति व्याप्ति का अर्थ होता है संबंध तो आपनोतेर आपनो धातु अर्थ योगात का मतलब हुआ आप धातु के अर्थभूत तो व्याप्ति रूप संबंध का व्याप्ति रूप संबंध उनमें इन लोकों में होने से किनका ये अधोलोक निवासी प्राणियों का नीचे वाले लोक में संबंध होने से कहा गया आप शब्द से और ते लोका इति इति्यंते ऐसा अन्वय समझना आगे है यद्यपि इत्यादि का अवतरण टीका में भाष्य में जो यद्यपि इत्यादि अंतिम वाक्य है ना इसकी टीका को देखिए कि ननु उक्ता लोकाना पंचभूत संबंध अविशेषात् अविशेषा भूता पृथिव्यादीना उपरीतन लोका लक्ष्यताक्ष मरीची और मरीची तत पदारेण मेघादीना संबंध के बाद में नीचे वाली पंक्ति में पृथ्वी यही है ना तो ततो पृथ्विया तत्लोकाच मरण गमनादि अपि योगातो मरणप्तीतिर ग्रिया ते लक्ष्यता शंकते यद्यपीती समझ में आ गया नहीं अवतरण वाक्य वक्य शंकाकार का अभिप्राय टीकाकार ने बताया समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं हाँ। तो ननु उक्ता नाम लोका नाम ननु यानी शंका है क्या तो उक्ता नाम लोका नाम तो उक्त लोक है ये अंभ आदि चार शब्दों से कहे गए लोक तो अम्ब आदि चार शब्दों से कहे गए जो लोक है इनमें पंचभूत संबंध अविशेषात आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों का संबंध समान रूप से है अविशेषात ने समान रूप से होने से तो चारों लोक भौतिक हैं ना भौतिक होने से कारणत्वेन रूपे भूतों का संसर्ग इन चारों लोकों में एक जैसा होगा चाहे अंब शब्द का अर्थभूत ऊपर वाले लोक ले लो या मरीची शब्द का अर्थभूत अंतरिक्ष लोक ले लो या मर शब्द का अर्थभूत लोक ले लो और आप शब्द का अर्थभूत पृथ्वी से नीचे वाले लोक ले लो ये सभी के सभी लोक भौतिक होने से उन सब में कारणत्व रूपे न पंचभूतों का अन्वय एक जैसा होगा संबंध एक जैसा होगा समान होगा तो ये कहा कि पंचभूत संबंध अविशेषात यानी समानत् भूतांतरेण पृथ्व्यादि न तन लोका लक्षता तो अंभ शब्द से ऊपर वाले लोकों को लक्षित न करके पृथ्वी बाकी चार भूतों के वाचक जो शब्द हैं पृथ्वी तेज वायु और आकाश आदि शब्द से लेना है बाकी तीन भूतों को अंब तो जल का वाचक है ही है ना इसलिए उसको तो छोड़ दीजिए और पृथ्वी आदि में पृथ्वी एक हुआ और वो है और बाकी तीन को लीजिए वे तीन कौन जल को छोड़कर के बाकी तीन तेज वायु और आकाश कुल मिलकर के हो गए चार तो ये जो पृथ्वी आदि चार अन्य है जो अंबर शब्द का अर्थ नहीं है इन चार भूतों में से किसी भूत के वाचक शब्द से ऊपर वाले लोकों का लोगों को लक्षित किया जाए। जा के जगह आकाश ये शब्द प्रयोग कर लो या वायु शब्द का प्रयोग कर लो या शब्द का प्रयोग कर लो नहीं तो पृथ्वी शब्द का प्रयोग कर लो और अर्थ निकलेगा कि लोक से ऊपर वाले जो लोग आकाशवादी शब्द से लक्षित होने वाले ऐसा किया जाए यह शंका है और अंतरिक्ष से मरिची शब्द से अंतरिक्ष लोक को लिया गया ना और मरीचि शब्द का अर्थ अंतरिक्ष लोक करते समय हेतु बताया कि मरीचि यानी सूर्य की किरणें और उनका संबंध अंतरिक्ष में होने से सूर्य किरणें अंतरिक्ष में व्याप्त होने से तो ये कहते हैं कि मरीची व्यतिरिक्त पदार्थांतरण मेघादी संबंधात कस्य तो अंतरिक्षस्य तो अंतरिक्षस्य तो मरीची अतिरिक्त पदार्थ जो मेघादि है उन मेघादियों के साथ भी अंतरिक्ष का संबंध होने से तेन सलोक लक्ष क्रियापद को इधर लिया ना कि तेन यानी ये जो आपके मेघादी शब्द हैं इन मेघादी शब्दों से भी अंतरिक्ष लोक को लक्षणा से बताया जाए न कि मरीची शब्द का, शब्द का ही आग्रह रखा जाए क्योंकि मरीचि का संबंध ऐसा है अंतरिक्ष के साथ ऐसा मेघादि का भी है और लक्षणा करनी है मरीचि शब्द में भी मरीचि संबंध से अंतरिक्ष में जैसे गंगा पद की गंगायाम घोषा में लक्षणा की जाती है तीर में गंगा तीरे ए घोषा ऐसा ऐसे मरीचि शब्द संबंध अंतरिक्ष में होने से लक्षणा हो गई मरीची शब्द की अंतरिक्ष लोक में वो हो गया लक्ष्य तो मरीची के तरह पदार्थांतर का भी संबंध अंतरिक्ष के साथ सिद्ध होगा मेघादि तो मेघादी संबंध से भी मेघादी शब्द का वाच्यार्थ अंतरिक्ष बन सकता है न लक्ष्यार्थ ये एक शंका हुई और दूसरा आगे है। कहा गया? अब ये ततो मरण लोकताथिव्या गमनादि गनाक्रिया योगात क्रियांतरे लक्ष्यता शंकते तो कहते पृथिव्या मरण अतिरिक्त गमनादी क्रियांतरे योगात ऐसा अनु करना कि पृथ्वी का केवल पृथ्वीलोक प्रिथ, प्रिथ, निवासी प्राणियों का केवल मरण के साथ ही संबंध नहीं है ना गमनादि क्रिया के साथ भी संबंध है तो गमनादि क्रिया के वाचक गत्यादि लोगों से भी शब्दों से भी पृथ्वी को पृथ्वी पृथ्वीलोक को लक्षित किया जाए एक वाक्य बनेगा और दूसरा तत्व अधोलोकानांच इसमें ततो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तो पृथ्वी पृथ्व्या अधोलोकानंच तो पृथ्वी से नीचे वाले जो लोक हैं उनमें आपती जो क्रिया है उस आप आप धातु का अर्थभूत आप क्रिया से अतिरिक्त जो पदार्थांतर है अतिरिक्त जो क्रियाएं हैं क्रियांतर उन क्रियांतरों के साथ भी योग हो जाएगा पृथ्वी लोक से नीचे वाले लोकों का तो उन गत्यादि क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी से नीचे वाले लोकों को भी लक्षित किया जाए न कि आप शब्द से ही ये शंका यहां पर की जा रही है यद्यपि इत्यादि से तो यद्यपि पंचभूतात्मकत्व लोका नाम यहां तक शंका है तो यद्यपि यद्य बताए गए चार शब्दों से जितने भी लोक हैं उन सब लोक ये सब लोक पंचभूतात्मक है का मतलब पंचभूतों का उनके साथ संसर्ग है तो आकाशादि शब्द से भी कहे जा सकते हैं ये पूर्व पक्षी का कथन था उसे यद्यपि इत्यादि से अनुवाद करके अब तथापि इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है तो निराकरण भाष्य की अवतरण टीका है उससे पहले भूतात्मकत्वों का अर्थ करते हैं टीकाकार भूतात्मकत्व यानी भूत संबंधित्बंधित का अर्थ होगा भूत संबंध जैसे बुद्धिमत्व का अर्थ होता है बुद्धि भक्तिमत्व का अर्थ होता है भक्ति ऐसे भूत संबंधित का अर्थ निकलेगा भूत संबंध उपलक्षणम तो ये भूत संबंधित ये उपलक्षण है मेघादी पदार्थातर संबंधोपि वर्तते इति इत्यपि द्रष्टव्य <coughs> तो भूतात्मकत्व शब्द को उपलक्षण मान करके भूत संबंधित्व तथा अन्य जो मेघादि हैं पदार्थ उनका भी उपलक्षण विधया बोधक मानना इस अभिप्राय से यह कहा कि इदम उपलक्षण तो किनका उपलक्षण है तो मेघादी पदार्थांतर संबंधों भी वर्तते तो इन चारों लोगों में मेघादी का भी संबंध होने से यह किया जाएगा मेघादी के संबंध से भी शब्दों का लक्ष्या बन जाएंगे आगे हैं अम्ब आदि है अंब आदीनाषु एव तेषु लोकेश प्राचुरिया तैरवे लोकालणीया व्यपदेशाहा इति इति न्यायात प्राचुर्य व्यपदेशा न्यायादरती तथा इत्या अभिप्रा बता रहे हैं कि आदि नाम एव तेशु तेशु तेशु लोकेशु प्राचुर्यात तो आदीनाचु तेजु लोकेशोक से लेना दिव लोक से लेकर के दिवलोक से ऊपर वाले लोक एक कोटि, दूसरी अंतरिक्ष लोक और तीसरी मरीची शब्द मर शब्द से कह, कही गई पृथ्वी लोक और चौथा पृथ्वी से नीचे वाले लोक तो ये जो चारों लोक हैं उनको तेसु लेने के लिए तेसु तेसु कहा तो तेसु तेसु, तेसु लोकेशु का मतलब ये अंब आदि शब्दों के अर्थभूत जो लोक हैं, उन लोकों का पदांतर से भी ज्ञापन हो सकता था तो अंबादि का ही क्यों प्रयोग किया ये पूर्व पक्ष की शंका है ना कहते हैं इसलिए अंबादि का ही प्रयोग किया कि अंबादि शब्द यहां पर शब्दों का अर्थ तत्त लोगों में प्रचुर है जो ओदिव लोक से ऊपर वाले लोग हैं या बाकी भी हैं ओदिव लोक से ऊपर वाले दीव सहित उनमें जल का आधिक्य है, है। बाकी भूत भी हैं। लेकिन बाती, बाकी भूतों की अपेक्षा प्राचुर्य किसका कि, कि, किस है जल का आंब का इसलिए आंब शब्द का प्रयोग प्राचुर्य को लेकर के लोक से ऊपर वाले लोकों के लिए किया गया श्रुति में क्योंकि व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण बनाया है प्राचुर्यण व्यपदेशावंती नहीं तो स्थूल जो भूत है पांचो पांचो स्थूल भूतों में आकाश जो स्थूल है उसमें बाकी चार भूत भी तो है तो उसे आकाशी क्यों कहा जा रहा है क्यों जल नहीं कहा जा रहा है क्यों पृथ्वी नहीं कहा जा रहा है ये प्रश्न हो सकते हैं ना ऐसे बाकी भूतों को भी वायु में भी बाकी चार भूत है तो वायु के लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग हो जाए तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा कि प्राचुर्य व्यपदेशा भवंती तो प्रचुरता देख करके व्यपदेश यानी शब्द प्रयोग होता है जिस शब्द के अर्थ का प्राचूर्य यानी प्रचुरता यानी आधिक्य जिसमें होगा उसे उस शब्द से कहा जाएगा तो सबसे ऊपर वाले जो लोग हैं उनमें जल का प्राचुर्य है इसलिए अंब शब्द से ऊपर वाले लोगों को कहा गया अंतरिक्ष में सूर्य किरणों का प्राच सूर्य है यद्यपि बाकी मेघादी का भी संबंध है लेकिन मेघादी मेगा, तो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते लेकिन सूर्य किरणें तो ऐसा कोई समय नहीं आता कि दिन हो और सूर्य किरणें अंतरिक्ष में फैली हुई ना हो गर्मी के दिनों में मेघ नहीं भी हो सकता है तो उनमें अंतरिक्ष में मेघादी का भी संबंध है लेकिन क्वाचित कहे का कादाचित का है, और नित्य संबंध है यानी हमेशा रहता है सूर्य प्रकाश सूर्य किरणें, इसलिए सूर्य किरण किरणों की प्राचुरता को देख करके मरीचे शब्द से ही अंतरिक्ष लोक को कहा गया और गत्यादि क्रियाओं का भी संबंध यद्यपि पृथ्वीलोक में है लेकिन गत्यादि क्रियाओं की अपेक्षा गत्यादि या ने गमनागमन की तो मरण जो है अधिक है तो मरण का अधिक्य देख करके मर शब्द से कहा गया और जो है चौथा आप शब्द से कहा जाने वाला उसमें भी जलाधिक्य है इसलिए आप शब्द से कहा गया है ये अभिप्राय है सिद्धांति का तथापि इत्यादि से कथन करते समय इसलिए कहते हैं कि अंभ आदि नाम एवं तेसु तेसु लोकेश प्राचुरिया उनमें प्राचुर्य होने से तय रेवते ते लक्षणीया तो तय रेव यानी तय रेव शब्द तय ये शब्दों का परामर्शक है कौन से शब्दों का अम्ब आदि शब्दों का तो तय रेव यानी अम्भा अम्भा भी शब्द रेव ते लोका यानी ये दिवलोकादि का ग्रहण करना चाहिए तो ते लोका लक्षणी क्यों तो कहते प्राचुर्य व्यपदेशा भुवंती न्यायात यानी इस अधिकरण के आधार पर इस अभिप्राय से सिद्धांत को बता रहे भास्कर भगवान कि तथापि तो अब अब नाम भी रेव ना आंभो मरी छीर मरम आप इति तो यानी यद्यपि पांचो भूतों का संबंध तथा गत्या मेघादि का संबंध समान होने पर भी आंभादि शब्दों से ही कहा जा रहा है किसको इन लोगों को तो अम नाम भी अब नाम भी में आप शब्द को उपलक्षण समझना मेघादि का भी नाम ये मरीचि आदि का भी आप अने अंभ शब्द और उपलक्षण विद्या बाकी शब्दों को भी लेना अब नाम से तो लेना अंतिम जो शब्द प्रयोग है आपह उसे और बाकी अंभ मरीची मर इन तीन शब्दों का वो उपलक्षण है तो भाष्य में जो अम्भ नाम अब अब नाम भी ये बहुवचन है ना बहुवचन सामर्थ्य से बाकी तीन शब्दों को लेना इन शब्दों से ही अम्भ मरीची मर आप ये जो शब्द है शब्द रे वे लोका उच्चन्ते ऐसा लगाना तो अंभ मरीची मर आप इन शब्दों से ही इन शब्दों के अर्थ का प्राचुर्य लोकों में होने से इन्हीं शब्दों से श्रुति में लोकों को कहा गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए अब बाहुल्यात तो इतिपलक्षणम मरीचादी मरीचादी नाम अपि ऐसा है न ना? मरीचादी नाम है कि दा, दाम है? है ना है इसमें दो छपा हुआ तो मरीचादी नाम ऐसा होना था मरीचादी नाम अपि बाहुल्यातो तो मरीची आदि का भी बाहुल्य अंतरिक्षादि लोकों में होने से अप शब्दों को उपलक्षण समझना अब अपबाह्य को उपलक्षण समझना अब बाहुल्य है अंभस शब्द से कहे जाने वाले लोकों में मरीची शब्द से कहे जाने वाले अंतरिक्ष लोक में सूर्य किरणों का बाहुल्य है ऐसा तो मरी नाम मरीचादीना बाहुल्या तो द्रष्ट्य आगे है अब नाम भी नाम, अ, नाम भी इत्यत्रापि भी इत्यपि तो अपनाम भी उच्चते यहां पर अपनाम को भी उपलक्षण समझ करके मरीची और आदि शब्द से मर और अंभ को लेना तो इन नामों से कहे जा रहे हैं तत्त तत लोग क्योंकि इनका, क्योंकि इनका बाहुल्य तत्त तत लोगों में है ये समझना तो अब नाम नाम भी इत्यपि आगे हैं यथा आदि शब्द लक्षकत्व दथाश्रुते लोका शंका लोकाना शंकातेर नाम आगे क्या है मरीचैदी नाम अप अपाह्यम उपरी तन लोका नाम, लोक गामी प्राणी अधोगामी नाम नाम प्राणी लाइन प्राणीना छूट गई दूसरे पैरे में आ गया मैं तो ये अप नाम भी इत्यत्रापि मरीचादि नाम भी इत्यपि इसके बाद वाली है। यथा अब आदि शब्द लक्षकत्व, लक्षकत्व अनुक्तेर नाम शंका नाम अप नामत्व आदिश्दत्मभा अप क्रियार्थत्व अपशब्द्रियानामें अब नाम नाम तो ना। अब नाम भी इति परिहार नमिहारनुपत्ते तो कहते हैं यथा तु याने यथा यहांत का मतलब आप उच्य यह जो लिखा नाह आप उच्चनते और नीचे वाली भाषा में ओ अब बाहुल्यात इसमें केवल जल का ही बाहुल्य ले लेंगे यदि तो क्या होगा तो अब नाम भी इत्यत्रापि यही है ना नहीं यथाश्रुते तो यथाश्रुते का अर्थ निकला कि ये जो आ, अब नाम अब नाम भी रेव अंभो मरीची मर आप इति यानी ये चारों लोक आप नाम से कहे जा रहे हैं अब नाम से अब यानि जल जल का वाचक जो अपशब्द है उसके द्वारा कहे जा रहे हैं ये अर्थ निकलेगा यथाश्रुत लक्ष उपलक्षण नहीं करें मानेंगे तो तो फिर तो वो कहते हैं अंभादी शब्द लक्षकत्व अनुक्तेर तो अम, ये अप नाम को अंबादी शब्दों का उपलक्षक तो बताया ही नहीं गया तो अनुक्तेर लोकानाम तो ये अंबादी लोकों के अंबादी शब्दों के वाचक हैं अंबादि शब्द लक्षक हैं बाकी ऊपर वाले लोकादि के ये तो निश्चित हुआ ही नहीं तो लोका नाम इसका अन्वय है आ, उसके साथ अम अम ना आदि शब्द लक्षकत्व तो लोका नाम अनुक्ते तो लोकों में इन शब्दों का उपलक्षकत्व कहा ही नहीं गया है तो शंका अनुपपत्ते तो ये शंका ही नहीं होगी तो नाम उपरी तन मरीचादीना उपरीतन लोकात आगतम अंभ एव अस्मा भी नहीं ऊपर नीचे क्यों हो रहा है ये अब नामत्व अभावात तो मरीचादी नाम अब नामत्व अभावात तो मरीचादी में यानी मरीच आदि शब्द का लक्षार्थ भूत जो है उनमें अब नामत्व का अभाव है का मतलब अब शब्द के पर्यायवाची वो नहीं है कौन मरिचादी शब्द तो मरिचादी शब्द अब शब्द के पर्यावाचक न होने से अभावत् अर्थ ये अब नामत तो अर्थ निकलेगा तो अपशब्द्यापी आप्ति क्रियार्थत्व तो उक्ते और शब्द भी आपती रूप क्रिया का वाचक मात्र बताया गया है तो इनमें मरीचादी में तो आप्ति क्रिया तो नहीं है ना तो न होने से अब नामत्वाभावे न ना। अने अपशब्द के पर्यावाचकत्व का अभाव होने से अब नाम भी इति परिहार अनुपपत्ते तो भाष्य में जो अब नाम भी रेव उच्चते ये परिहार उपपन्न नहीं हो पाएगा यानी अनुचित परिहार होगा शंकाई नहीं हुई तो किसका परिहार होगा फिर ये यहां पर कहा गया इसलिए अपनाम भी को भी उपलक्षण समझना किसका मरीच आदि का तो अंभ मरीची मर ये चारों शब्द अब नाम भी शब्द से ही लिए जाएंगे अपनाम से यानी आप इस शब्द से तो कहा जाएगा पृथ्वी लोक से नीचे वाला लोक पृथ्वीलोक मर शब्द से ही कहा जाएगा क्योंकि मृत्यु का बाहुल्य है यहां पर और अम्ब शब्द मरीची शब्द से ही कहा जाएगा अंतरिक्ष क्योंकि वहां पर मरीची का बाहुल्य है और अंब शब्द से ही कहा जाएगा ऊपर वाला लोक क्योंकि वहां पर अम्ब बाहुल्य है मतलब ये चारों में चार शब्दों के अर्थ का बाहुल्य होने से चार लोगों को इन जिनका जिनका बाहुल्य उनके वाचक शब्दों से लक्षित किया जा रहा है ये यहां पर तथा इत्यादि से समाधान बताया गया अब आंभो मरीची मर आप इति ये तय नाम भी इत्यादि का एन एक उपरीतन लोकात वृष्टि द्वारे आगत आगतम अम्भ एवं अस्म साक्षात उपलब्ध किस, है ये चर्चा अभी तक हो गई का मतलब केवल थ्योरी हो गई अभी ये टीकाकार प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं हम कैसे समझे भाष्कर भगवान ने कह दिया कि अंब का बाहुल्य है ऊपरी उपर, वाले ऊपर वाले लोक में अंतरिक्ष में मरीची का बाहुल्य पृथ्वी लोक में मृत्यु का बाहुल्य है नीचे वाले लोक में आप का बाहुल्य है यानी आपती क्रिया का बाहुल्य है आपती संबंध का इसको हम प्रत्यक्ष भी कर सके ना जैसे विज्ञान में थ्योरी सिखाते फिर प्रयोगशाला में प्रयोग करते तो प्रत्यक्ष होता है उसका अर्थ तो ऐसे वो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि ऊपर वाले लोक में अंभ का बाहुल्य है वो हमें प्रत्यक्ष होता है ऊपरी ऊपर वाले लोकों से ही जल अंतरिक्ष तथा पृथ्वी में आकर के गिरता है वृष्टि के माध्यम से तो हमें प्रत्यक्ष होता है थोड़ी भी ज्यादा वृष्टि हो जाती है नदियां उफान पे आ जाती है और सारी सारे तालाबादी भर जाते हैं ये सब प्रत्यक्ष देखते हैं ना हम लोग बारिश होने से तो जो अंब है ऊपर वाले लोग से ही आकर के वृष्टि के माध्यम से यहाँ पृथ्वी आदि में आता है तो हमें प्रत्यक्ष होता है ये सब दिखा रहे हैं और सूर्य किरणों का प्रत्यक्ष तो हई है, है हम सब लोगों को अंतरिक्ष में दिखता है प्रकाश और पृथ्वी में हम देखते ही है रोज ही रोज स्मशान भूमि की यात्राएं होती रहती है मोक्ष बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन और इस समय तो लाइने लगी है मोक्ष धाम में मोक्ष्मूमि अंत्येष्टि के लिए तो लाइने लगी है ना इस समय तो ये मृत्यु अधिकतर यहां पर होता है ये प्रत्यक्ष है और नीचे जल बाहुल्य है ये भी प्रत्यक्ष है जैसे खनन करते हैं तो जल लग जाता है ये सब चीजें यहाँ पर उपरी तन लोकात से लेकर के ये तैर नाम भी उच्चते यहाँ तक बताया है इसको देखते हैं हम लोग कल